संक्षिप्त महाभारत तार्क्ष सरस्वती संवाद मारकंडे जी कहते हैं पांडुनंदन एक समय मुरवर तारक्ष ने सरस्वती देवी से कुछ प्रश्न किया था उसके उत्तर में सरस्वती ने जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान देकर सुनो तारक्ष ने कहा पूछा भद्रे इस संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होता देवी तुम मुझसे इसका वर्णन करो मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे दृढ़ विश्वास है तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्म से गिर नहीं सकता सरस्वती ने कहा जो प्रमाद छोड़कर पवित्र भाव से नित्य स्वाध्याय प्रणव मंत्र का जप करता रहता है और अर्ची आदि मार्गों से प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्म को जान लेता है वही देवलोक से ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है और देवताओं के साथ उसका प्रेम संबंध मित्रभाव हो जाता है दान करने वालों को भी उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है वस्त्र दान करने वाला चंद्रलोक में जाता है सुवर्ण देने वाला देवता होता है जो अच्छे रंग की हो सुगमता से दूध दुहवा लेती हो अच्छे बछड़े देने वाली हो और बंधन तोड़कर भाग जाने वाली ना हो ऐसी गौओं का जो लोग दान करते हैं वे गौ के शरीर में जितने रोए हो, उतने वर्षों तक परलोक में पुष्प फलों का उपभोग करते हैं जो कपिला गौ को वस्त्र उड़ाकर उनके पास काशी की दोहनी रखकर उसे द्रव्य वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ दान करता है वह दाता के पास वह गौ कामधेनु के रूप में उपस्थित होकर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण करती है गोदान करने वाला मनुष्य अपने पुत्र पौत्र आदि सात पीढ़ियों का नरक से उद्धार करता है क्राम क्रोध आदि दानवों के चंगुल में फंसकर घोर अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण नरक में गिरते हुए प्राणी को वह गोदान उसी भांति बचा लेता है जैसे हवा के इशारे से चलती हुई नाव समुद्र में डूबते हुए मनुष्य को ब्राह्म विवाह की विधि से कन्यादान करने वाला ब्राह्मण को पृथ्वीदान देने वाला और शास्त्रीय विधि के अनुसार अन्य वस्तुओं का दान करने वाला मनुष्य इंद्रलोक में जाता है जो सदाचारी रहकर नियमपूर्वक सात वर्षों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करता है वह अपने पुण्य कर्मों से अपनी सात ऊपर की और सात नीचे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है तार्श ने पूछा देवी अग्निहोत्र के प्राचीन नियम क्या है सरस्वती ने कहा अपवित्र अवस्था में और हाथ पैर धोए बिना हवन नहीं करना चाहिए जो वेद का पाठ और अर्थ नहीं जानता अर्थ जानने पर भी जिसे उसका अनुभव नहीं है वह अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं है देवता यह जानने की इच्छा रखते हैं कि मनुष्य किस भाव से हवन कर रहा है वे पवित्रता चाहते हैं इसीलिए श्रद्धाहीन मनुष्य पुरुष के दिए हुए भविष्य को स्वीकार नहीं करते वेद न जानने वाला अश्रोत्रीय पुरुष को देवताओं के लिए भविष्य प्रदान करने के कार्य में नियुक्त न करें, क्योंकि वैसा मनुष्य जो हवन करता है वह व्यर्थ हो जाता है अश्रोत्रीय पुरुष को वेद में अपूर्व अपरिचित कहा गया है जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुष का दिया अन्न भोजन नहीं करता वैसे ही अश्रोत्रीय का दिया हुआ भविष्य देवता नहीं ग्रहण करते अतः उसे अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए जो धन आदि के अभिमान से रहित होकर सत्य व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक हवन करते हैं और हवन से शेष अन्न का भोजन करते हैं वे पवित्र सुगंध से भरे हुए गांवों के लोक में जाते हैं और वहाँ परम सत्य परमात्मा का दर्शन करते हैं तारक ने पूछा सुंदरी मेरे विचार से तो तुम परमात्म स्वरूप में प्रवेश करने वाली क्षेत्रज्ञ भूता प्रज्ञा ब्रह्म विद्या और कर्मफल को प्रकाशित करने वाली उत्कृष्ट बुद्धि हो किंतु वास्तव में तुम क्या हो यह मैं पूछ रहा हूँ सरस्वती बोली मैं परापर विद्या रूपा सरस्वती हूँ तुम्हारा संशय दूर करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुई हूँ आंतरिक श्रद्धा और भाव में मेरी स्थिति है जहाँ श्रद्धा और भाव हो वहीं मैं प्रकट होती हूँ तुम निकट हो इसलिए मैंने तुमसे इन तात्विक विषयों का यथावत वर्णन किया है तार्थ ने पूछा देवी जिसे परम कल्याण स्वरूप मानते हुए मुनिजन इंद्रियों का निग्रह आदि करते हैं तथा जिस परम मोक्ष स्वरूप में धीर पुरुष प्रवेश करते हैं उस शोक रहित परम मोक्ष पद का वर्णन कीजिए क्योंकि जिस परम मोक्ष पद को सांख्य योगी और कर्मयोगी जानते हैं उस सनातन मोक्ष तत्व को मैं नहीं जानता सरस्वती बोली स्वाध्याय रूप योग में लगे हुए तथा तब को ही धन मानने वाले योगी व्रत पुण्य और योग के साधनों से जिस परम पद को प्राप्त कर शोक रहित हो मुक्त हो जाते हैं वही परात्पर सनातन ब्रह्म है वेदवेता उसी परव पद को प्राप्त होते हैं उस परब ब्रह्म में ब्रह्मांड रूपी एक विशाल बेत का वृक्ष है वह भोग स्थान रूपी अनंत शाखाओं से युक्त तथा शब्दादि विषय रूपी पवित्र सुगंध से सम्पन्न है उस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का मूल अविद्या है अविद्या रूपी मूल से भोगवासनामयी निरंतर बहने वाली अनंत नदियाँ उत्पन्न होती हैं वे नदियाँ ऊपर से तो रमणीय पवित्र सुगंध वाली प्रतीत होती हैं तथा मधु के समान मधुर एवं जल के समान तृप्ति करने वाले विषयों को बहाया करती है परंतु वास्तव में ये सब भुने हुए जव के समान फल देने में असमर्थ कुओं के समान अनेक छिद्रों वाली हिंसा करने से मिल सकने वाली अर्थात मांस के समान अपवित्र सूखे शाक के समान सार शून्य और खीर के समान रुचकर लगने वाली होने पर भी कीचड़ के समान चित्त में मलिनता उत्पन्न करने वाली है बालू के कणों के समान परस्पर विलग एवं ब्रह्मांड रूपी वेद के वृक्ष की शाखाओं में बहने वाली है मुने इंद्र अग्नि और पवन आदि देवता मरुत गणों के साथ जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यज्ञों द्वारा जिसका पूजन करते हैं वह मेरा परम पद है